ये से से से से है, है? है क्रिया पर इस प्रकार नेत्र के गोलक के समान बहुत एक कोमल है बहुत संवेदनशील है नेत्र के गोलक के समान योगी को ही क्लेस अन्म। प्रदान करते हैं इक्रमित रंगण अनुख प्रदान नहीं अन्य अनुभवता को क्लेस प्रदान नहीं करते हैं कौन दुख है नियुक्ति तो के लिए करता है और जो संसार में खूब रचे बचे हैं उनको दुख क्ले प्रदान करते हैं वैसा क्लेस प्रदान नहीं करते हैं कभी वो संसार में ही दुख रूख संसार में ही सुख को खोजने का व्यक्ति प्रयास करते हैं मृत्यु नाम बने की मृत्यु हो जाती है तो को हो जाती है है तो जल नहीं मिलेगा मृत्यु वैसे तो कभी मिलेगा नहीं आगे देखेंगे इतरम तू तू इतरम योगी की बात आई ना इतरम कर्ज कर लेना कौन अयोगी है ना अभिव्यक्ति तू इतरम किंतु अन्य अन्य मनुष्य स्व कर्मों के हितम अपने कर्म से अर्जित अपने कर्म से अर्जित दुख ना अपने कर्म से अर्जित तथा अपने कर्म से अर्जित तथा बार -बार, बार बार प्राप्त होने वाले दुख का, दुख में न किन्तु अन्य मनुष्य अपने कर्म से अर्जित तथा बार बार प्राप्त होने वाले दुख का बार बार प्राप्त होने वाले दुख का तिरंतम कर से प्रतिकार करते हुए दुख का प्रतिकार करते हुए प्रतिकार करता है मतलब निवारण का प्रयास करता है उसमें दुख का प्रतिकार करते हुए और त्यक्टम तक करते बार बार त्यागे गए या बार बार झेले गए दुखों को झेलता है झेलना समझते दुखों का सामना करना सामना करना समझते है कोई संकट का सामना करता है दुर्पत्ति का सामना करता है दुखों का सामना करता है तो वैसे ही तैक्टम तैक्तम कर सार बार झेले गए कौन दुख बार बार झेले गए दुख को स्वीकार करते हुए उपाजाना मैं hmm. बार बार झेले हुए को स्वीकार करते हुए या स्वीकार करते हुए कर लेना किन्तु अन्य मनुष्य अपने कर्मों से अर्जित तथा उपास्तम उपासम बार बार प्राप्त होने वाले दुखों का प्रतिकार करते हुए प्रतिकार करते हुए और बार बार त्यागे गए दुख को ग्रहण करते हुए दुख को बार बार क्या त्यागे गए या बार बार झेले दुख को ग्रहण करते हुए जिन दुखों का बार बार सामना किया गया है वो दुख बार बार आ जाते है जिन दुखों का बार बार झेला गया है बार बार क्या किया गया फिर जाते हैं बार बार झेले गए दुखों को स्वीकार करते हुए उपाद जानव है ना आगे देखेंगे अनादिशना विचित्र या की अनादि वासनाओं के कारण अनादि वासनाओं के कारण विचित्र चित्रवृत्ति होने से अनादि वासनाओं के द्वारा विचित्र चित्र वृत्ति होनी चित्र की वृत्ति बहुत विचित्र है में में उसको योग अच्छा लगेगा और में भोग अच्छा लगेगा। है ना क्षण तो विचित्र है, है कोई ठिकाना नहीं है तो अनादि वासना के कारण विचित्र चित्रवृत्ति से विचित्र अनादि वासनाओं के कारण विचित्र चित्र चित्र वृत्ति से समन्तता अनुविध्यम यु अविद्या अविद्या के कारण सब ओर से विधि हुई सब ओर से विजी हुई मतलब सब ओर से क्या कहेंगे रंजमान समझते चित्त चित्तवृत्ति सब ओर से विजी हुई सब ओर से विजी हुई मतलब क्या कहेंगे अविद्या के कारण सब ओर से विजी हुई मतलब सभी विषयों की ओर आकृष्ट हुई सभी विषयों की ओर आश्रित हुई सभी विष्णो की ओर आकर्षित ये मतलब है अविद्या है ना? अविद्या के द्वारा सब ओर से बिजी हुई समझते हैं इसमें कांटा बिकता है तो सब ओर से बिजी हुई तो सब ओर से विषयों के द्वारा बिजी हुई है जैसे कांटो ऐसी बिक जाता है ना कपड़ा तो सब ओर से बिजी हुई मतलब सभी विषयों के द्वारा विधि हुई सभी विषयों के द्वारा विधि हुई कौन चित्तवृत्ति दुबारा देखेंगे तो यहाँ पर चित्त वृत्ति अनादि वासना के कारण विचित्र चित्त वृत्ति तथा अनादि वासना के द्वारा विचित्र चित्त वृत्ति और अविद्या के द्वारा सब ओर से विधि हुई चित्रवृत्ति होने थी समन्तता अनुविधम सबोर से विधि हुई वृत्ति के होने थे। हात अब्या, हात अब्या से हाथव्या हाथव्या का त्याग करने योग्य कौन है देह देवी दे को तो त्याग करने त्याज्य है ना दे भी क्या है त्याज्य है हाँ देह का भी त्याग होना ही है एक दिन तो हत्या करते त्याग करने योग्य कौन दे और जे आदि दे, दे मतलब दे और जे आदि में ही दे और जे आदि में ही अहंकार और ममकार अहंकार करते क्या अहंता और मम कार तो, तो देह में क्या दे और इंद्रिय में क्या होती है अहंता और अपने अन्य गे आदि में क्या हो जाती ममता वे और गे आदि में अहंकार और ममकार ममकार अहंकार और अहंता और ममता मूलक व्यवहार करती ये अहंता और ममता मूलक व्यवहार करने वाला अहंकार और ममकार मूलक व्यवहार करने वाला है ना और जातम जातम का क्या अर्थ है सुना जन्म ग्रहण करने वाला पुना पुनः जन्म करने वाला कौन जो इतरम है न इतना मनुष्य को दोबारा पंक्ति देखेंगे फिर चलेंगे किंतु अपने कर्मों से अर्जित उपासम उपासम स्वकर्मो प्रथम अपने कर्मों से अर्जित तथा बार बार प्राप्त होने वाले दुख दुख किसके द्वारा अर्जित है अपने कर्मों के द्वारा अर्जित है कब प्राप्त -बार. बार बार अपने कर्मो ऐसी अर्जित तथा बार बार प्राप्त होने वाले दुख का दुख का जनसम है ना कि दुख का त्याग करते हुए दुख का त्याग करते हुए या दुख का त्याग करने वाला भी कह सकते हैं का त्याग करने वाला तथा बार, तो बार बार त्यागे गए दुख को ग्रहण करने वाला दुख का त्याग करने वाला क्या हो गया किन्तु अपने कर्मों से अर्जित बार बार प्राप्त होने वाले दुखों का त्याग करने वाला या प्रतिकार करने वाला और त्याग किए गए दुख को पुनः ग्रहण करने वाला है या झेले गए दुखों का पुनः ग्रहण करने वाला ये इत्रम के विशेषण सभी ये हैं? और अनादि वासना के कारण विचित्र चित्रवृत्ति होने से तथा अविद्या के द्वारा सब ओर से अमिद्ध जैसा होने से अविद्या के कारण सब ओर से अनभि है नीक तो अच्छा, है ठीक है तो वासना के कारण विचित्र विचित चित्तवृत्ति होने के कारण अविद्या के द्वारा सब ओर से अनुविध जैसा होने से तो ले सब ओर से अनुविद्ध लेना मतलब सब आकर्षित अनु हम ये द्वितियां है ना इसम का विशेष लेंगे इसको भी द्वितीय है ना अनादि वासनाओं के कारण विचित्र चित्रवृत्ति होने से तथा अविद्या के द्वारा सब ओर से अनुविद्ध होने वाला कौन अन्विद्ध होने वाला इसम मनुष्य हाकब्य हाथ्य है सबकी घटना कर्त त्याग करने योग्य दे गे में अहकार और ममकार मूलक व्यवहार करने वाला मतलब अंता और ममता मूलक व्यवहार करने वाला दे और गेह में कैसा व्यवहार करता अच्छा। है अनता और ममता मूलक व्यवहार करने वाला कौन इतर के विशेषण है और जातम जातम कर्स है की पुनः पुनः जन्म ग्रहण करने वाला पुनः पुनः जन्म ग्रहण करने वाले मनुष्य को विक्रम करने वाले मनुष्य को यहाँ क्रम लाना मनुष्य को बाह्य तथा आध्यात्मिक दोनों कारणों से होने वाले बाह्य कारण जैसे सिंह है सर्क है, है कोई सत्संगे बाह्य कारण हो गया और आंतरिक कारण क्या हुआ आपका ये शोक में बाय तथा आंतरिक दोनों कारणों से होने वाले तीन पर्व वाले साहब तीन पर्व वाले साहब मतलब तीन वेदों वाले साहब कौन आध्यात्मिका आदि देविका और तो तीन परो वाले आध्यात्म वेदों वाले आध्यात्मिक आदि ताप गठित करते रहते हैं डुबाते रहते हैं क्या है तीन परो वाले ताप उसको गठित करते रहते हैं या तो डुबाते रहते हैं किसको डुबाते किसको व्यथित करते रहते हैं या हाँ व्यथित करते रहते हैं या फिर लेना व्यथित करते रहते हैं योगी जो है योगी तो छोड़ने छोड़ने का का प्रयास प्रयास करेगा नहीं करता है एक बार अपने कर्मों से अर्जित स्व कर्मो भास्तम उपास्तम ये दुखम से विशेषण है ना अपने कर्मों से अर्जित तथा बार बार प्राप्त होने वाले दुख का प्रतिकार करने वाला है ने? दुख का प्रतिकार करने वाला तथा बार बार प्रतिकार किए हुए दुखों को पुनः पुनः स्वीकार करने वाला से प्रतिकार करने वाला कौन वो ईश्वर मनुष्य और बार बार प्रतिकार करने वाला कौन वो अनादिओं के कारण विचित्रचित प्रवृत्ति होने से अविद्या के द्वारा सब ओर से अनुभिज्ञ जैसा कौन वो ईश्वर और त्याग करने योग्य दे गए आदि में अहमता और ममता मूलक व्यवहार करने वाले तथा पुनः पुनः जन्म ग्रहण करने वाले मनुष्य को ममता मूलक करेगा तो पुनः पुनः जन्म जन्म है ये पुनः पुनः करने वाले को तथा आंतरिक दोनों कारणों से होने वाले तीन वेदों वाले साथ व्यथित करते रहते हैं लग गया यह संतप्त करते रहते हैं मनुक संतप्त करते रहते हैं अब देखेंगे तमाम तस्मात एवं उस कारण से इस प्रकार तस्मात एवं उस कारण से एवं इस प्रकार अनादि अनादिख स्रोत दुख रूप प्रवाह अनादि दुख का दुख का प्रवाह कब से चल रहा है स्रोत है नोत अनादि दुख के प्रवाह से मोहित होने वाले व्यू मानव है ना अनादि दुख के प्रवाह से विशेष रूप से मोहित होने वाले या अनादि दुख के प्रवाह से मोहित होने वाले अपने तथा अन्य प्राणियों को देखकर कर भूत ग्रामम भूत का देख कर अनादिप करेगा ना उस कारण से इस प्रकार अनादि दुख प्रभाव से मोहित होने वाले अपने को तथा अन्य प्राणियों को देख कर, कर, कर, समूर्ण कर। अनादि दुख कर उस, उस उस, उस से मोहित होने वाले कौन है स्वयं अनादि दुख प्रवाह से मोहित होने वाले अन्य प्राणियों को तथा अपने को देखकर भूत ग्राम के असमान अनादि दुख प्रवाह से मोहित होने वाले अन्य प्राणियों तथा अपने को देख कर योगी मनुष्य सभी दुखों की निवृत्ति के कारण सम्यक ज्ञान की शरण को प्राप्त करता है सभी दुखों के नाश का कारण क्या है सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन योग शास्त्र के अनुसार विवेक ख्याति सत्य पुरुषा ख्याति है योगी सभी दुखों के क्षय के कारण समय ज्ञान की शरण में जाता है समय ज्ञान की शरण में जाता है क्योंकि जो दुख इस संसार दुख रूप संसार में कभी भी सुख की प्राप्ति हो सकती है नहीं हो सकती है तो किससे हो सकती है समय ज्ञान की और समय ज्ञान की शरण में जाता जाएगा समय ज्ञान की साधकों में परस्पर विवाद होने का क्या कारण होता है की उनका लक्ष्य एक नहीं है जिसका लक्ष्य एक ही होगा समय ज्ञान तो कोई विरोध होगा आ, बस होने से में है। हो तो वो तो मतलब दूसरे दूसरे लक्ष्यों को लेकर विवाद होगा वो लक्ष्य होगा तो सब विवाद खत्म हो जाते हैं तो समय ज्ञान के धरण में जाता है लग गया तो क्या है कि इसमें सूत्र में हुआ विवेकी के लिए सब कुछ दुखी है सब कुछ सुख ही है जाति आयु भोग सब कुछ क्या है जन्म आयु भोग है सभी दुख है सुख भी दुख है तो परिणाम दुख के कारण सुख भी परिणाम में दुख देता है हैं? और साफ दुख के कारण मतलब संताप से जो दुख होता है परिणाम दुख के कारण साफ दुख के कारण और संसार दुख के कारण है योगी योगी के लिए सब कुछ दुख है परिणाम दुख के कारण साफ दुख के कारण और संस्कार दुख के कारण और क्या है कि गुणों की वृत्ति में अविरोध होने के कारण और विरोध दो दोनों बात है ना बताते हैं कि गुणों की वृत्ति में अविरोध होने के कारण भी विवेकी मनुष्य के लिए सब कुछ क्या है दुख लिए है अब देख ले गुण वृत्ति अविरोधाच् दुखम एवं सर्वम विवेकना अविरोध विरोध दोनों दो पाठ है हम दोनों को अभी बता देंगे और गुणों की वृत्ति में कोई विरोध न होने के कारण वृत्ति का से कारण है गुण के कार्य गुण सतुर है ना तो गुण के कार्य में विरोध न होने के कारण है गुण के कार्य में विरोध क्यों नहीं है क्योंकि मिलकर के सभी कार्य कर लेते गुण मिलकर के सभी कार्य करते हैं सतुरजतम तीनों हमेशा मिलकर के ही रहते हैं तो मिलकर के सभी कार्य करते हैं इसलिए क्या पाठ हुआ गुणवृष्टि अविरोध गुण दृष्टि अविरोध गुण के कार्यो में विरोध न होने के कारण और जब विरोध पाठ है तो ऐसा हो जाएगा की फिर अलग अलग देखो का कार्य क्या है प्रख्या ज्ञान रजोगुण का कार्य क्या? तो का क्या? का क्या है ये, ये, दुण। और समोगुण का कार्य क्या है मोह सत्ण का कार्य है ज्ञान या सुख रजोगुण का कार्य क्या है सुख या फिर दुख और दुख और समोगुण का क्या कार्य मोह और ज्ञान ये सब एक साथ हो निय। निय। तो क्या है गुणों के कार्य में क्या हो गया जरूर गुणों के कार्य में क्या हो गया तो गुण के कार्य में विरोध हो गया और जो का आ गया है तो मिलकर कार्य करने के कारण शांति सारिका में बताया है ना दीपक yes. जैसे की दीपक जलाते हैं ना तो उसमें क्या होती है वर्षिका वर्षिका समझते क्या देखते हैं बात होती है शहीद होता है और वो पात्र होता है जिसमें रखते हैं अब ये अलग अलग कार्य कर पाएंगे अलग अलग कार्य नहीं कर पाएंगे अलग अलग गलती रहे ना तीनों एक में ना हो और फिर यदि अग्नि का स्पर्श हो जाए तो फिर जाएंगे ना है ना तो ऐसा अलग अलग क्या समझेंगे वहां पर अग्नि उसमें क्या कर प्रती है ना सागज अलग ये कार्य नहीं कर हैं और मिल कर कार्य करते हैं पात्र में आप क्या है की पत्नी रख दो अग्नि लगा दो तो मिलकर कार्य करते हैं अलग अलग में नहीं कर पाते है प्रदीप तो के समान मिलकर कार्य करते हैं तो मिलकर के कार्य करने के कारण कह दिया की के कार्यो में कोई विरोध नहीं है गुरुओं के कार्यों में विरोध नहीं है गुरु का विरोध क्यों का क्योंकि मिलकर कार्य कर देख अलग प्रत्येक गुण के कार्य पर विचार करें तो उनके कार्यो में क्या है विरोध है इसलिए गुण व्यक्ति विरोध तो विवेकी के लिए सब कुछ है क्या विरोध पाठ हो या विरोध पाठ हो मिलकर काम करेंगे ऐसा सारे कुछ करेंगे तो तीनों गुण मिलकर ही करेंगे शरीर रहते जीवन रहते ऐसी कोई अवस्था नहीं है जबकि तीनों गुणों से गरीब मनुष्य हो जाए जब तक शरीर उपाधि तीनों गुण विद्यमान रहते हैं गीतना माया है कि तीनों गुणों से ही हो सकता है क्या सीतना है ध्यान देखेंगे है कोई भी प्राणी गुणों से रही नहीं हो सकता है क्योंकि देखेंगे गुणवृत्ति का विरोधाचार और गुणों की उपकारियों में विरोध न होने के कारण या विरोध उम्मेखण जैसा पाठों लगा लेंगे विवेकी मनुष्य के लिए सबसे कुछ ही है या विवेकी मनुष्य को सबसे कुछ प्रतिशत होता है अब देखेंगे प्रक्षा प्रवृत्ति का प्रक्षा करके ज्ञान ये कार्य है सब कुण का है और प्रवृत्ति किसका कार्य है रो का और स्त्री का क्या है थे स्त्री का क्या है hmm. यहाँ पर ज्ञान प्रवृत्ति तथा मूडता रूप स्वभाव वाले या रूप कैसे अनेक रूपा जिसके द्वारा निरूपण किया जाए उसे रूप कैसे अने की रूपा है जिसके द्वारा निरूपण किया जाए उसे रूप कहते हैं इस विपत्ति के अनुसार रूप का स्वभाव हो जाएगा तो ज्ञान प्रवृत्ति और मूर्ता रूप सुभाव वाले ज्ञान प्रवृत्ति और मूलता सुभाव वाले कौ? कौन, कौन? बुद्धि के गुण है किस स्वभाव वाले ज्ञान प्रवृत्ति और मूर्ता स्वभाव वाले बुद्धि के गुण परस्पर अनुग्रह की परस्पर के सहायक होकर के परस्पर के हाँ परस्पर के परस्पर में होने वाले सहयोग के अधीन होकर या परस्पर के सहायक होकर परस्पर सहायक होकर परस्पर सहायक कौन हो गए बुद्धि के गुण परस्पर सहायक होकर शांत घोर अथवा मुंड जब तीनों गुण मिलकर ही रहते हैं ऐसी कोई स्थिति नहीं है जबकि एक ही गुण हो दो गुण हो तीनों गुण हमेशा रहते हैं कभी कोई तो गुण अधिक होता है तो दूसरे गुण कम हो जाते हैं ये मिल करके परस्पर के सह परस्पर के सहायक हो करके शांत घोर वूड त्रिगुणम त्रिगुण प्रत्ययुणात्मक की वृत्ति शांत घोर अथवा मूट त्रिगुण चित्त की वृत्ति को उत्पन्न करते हैं कैसे चित्त की वृत्ति को उत्पन्न करते हैं शांत घोर अथवा मूड धन ले में तत्वों की होने पर वृत्ति कैसी होती कैसे होती है और सुखरुप तो होती है और चित्र रजोगुण की अधिकता होने से वृद्धि ऐसी अधिकता होने से वृद्धि ऐसी दो तो ये ध्यान देना त्रिगुणात्मक की प्रत्येक त्रिगुणात्मक वृत्ति को ही आरम्भ करते हैं आरम्भ आरम देख लिया करता कर्म क्या है इसका आरा भागा प्रत्ययम प्रत्ययम के विशेषण क्या है कर्म सब मालूम होना चाहिए वास्तविक है ना सब ठीक होता है और कर्ता का विशेषण क्या है प्रवृत्ति ठीक हुआ है ना ज्ञान प्रवृत्ति और मूड का रूप बुद्धि गुण परस्पर के पायक होकर शांत गोर घोर अथवा मूड त्रिगुणात्मक वृद्धि को उत्पन्न करते हैं मिल करके ही सभी कार्य करते हैं अच्छा और जैसे देह में क्या होता है सब चीज के बाद तीनों रहते है न मिल करके कार्य करते हैं संचलन कर करते हैं सबसे सब करते हैं चलन से गुण वृत्तम तो गण जहाँ आते हैं वो सब के ही बचन रहते हैं चलन से गुण वृत्तम गुणों का चलाए मान है वैसे प्रसंगानुसार त्मक चित्त गुण करवा गुण से लेंगे त्रिगुणात्मक चित्त और वृत्त तो च्रिग का क्या होगा स्वभाव तो त्रिगुणात्मक चित्त का स्वभाव चल चल का क्या चलायम त्रिगुणात्मक चित्त का स्वभाव कैसा है चलायमान है चंचल है स्वभाव चलायमान है मतलब एक जैसा स्वभाव नहीं रहता है किसका स्वभावात्मा गुणम का गुण का क्या है से गुण वृत्तन गुण त्रिगुणात्मक वृत्तन कर स्वभाव त्रिगुणात्मक शिक्षक का स्वभाव चलायमान है इसी करते इस प्रकार है क्षित्र परिणाम चित्तम उत्तम इस प्रकार शीघ्र परिणत होने वाला चित्त को कहा गया या शीघ्र परिणाम को प्राप्त होने वाला चित्त कहा गया चित्त शीघ्र परिणाम को प्राप्त हो जाता है चित्त का कभी सुखाकार परिणाम कभी सुखाकार परिणाम कभी मोहाकार पर परिणाम पर होता रहता न परिणाम घटाकार फटाकार परिणाम होता रहता है तो इस प्रकार चित्र का इस प्रकार चित्तम क्षिप्र परिणाम उत्तम चित्र शीघ्र परिणाम को प्राप्त होने वाला कहा गया जल्दी से परिणाम को प्राप्त करने वाला कहा गया चित्र परिणामी कहा गया और देखो रूपा की सया वृद्धि क्या है ना रूपा की तो रूप रूप रूपा की से, रूप से लेना है वो जो आठ जी के आठ मुख्य कांध्यकारिता में आए थे ना धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य क्या धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य और इनके विपरीत करो और अन ये बुद्धि के आठ बुक्स अधिकारिता में आए थे फ़ोन तो और इनके उनका क्या क्या हो जाएगा अज्ञान और अनिश्चन रूप हो गए ना रूप अतिशय है रूपों की बड़ी व्यवस्था रूपों की बतायेंगे रूप आठ घबरिए ये आठ मृतों का अतिशय तथा वृक्षाक्ष और वृत्तियों का विषय वृत्ति जब इस यहाँ पर आई ना इस वृत्तियाँ बताइए ना शांत घोर और मूड वृत्तियों का अतिशय रूप से लेना बुद्धि के आठ रूप अब ध्यान लेंगे बुद्धि के आठ रूप बोलो अब लगाइए। रूपा विषया परस्पर विऐसा वृत्तीय क्या फिर बताएंगे रूपा विषया बुद्धि के रूपों की बुद्धि के रूपों का उत्कर्ष या बुद्धि के रूपों की बढ़ी हुई अवस्था और किसे कर के बढ़ी हुई अवस्था या उत्कर्ष उत्कृष्टता बुद्धि के रूपों का उत्कर्ष परस्पर में विरुद्ध है बुद्धि के रूपों का उत्कर्ष परस्पर तर में विरुद्ध है या बुद्धि के रूपों की बढ़ी हुई अवस्था परस्पर में विरुद्ध है जैसे धर्म ऐसा विरोध किसके साथ है अगर तो बुद्धि के रूपों की बड़ी हुई अवस्था मतलब धर्म की बड़ी हुई अवस्था का अर्म की बड़ी हुई अवस्था के साथ विरोध हो जाएगा जिस क्षण धर्म की बड़ी भी अवस्था होगी उस क्षण अधर्म की बड़ी भी अवस्था हो सकती है जिस समय ज्ञान की बड़ी भी अवस्था है उस समय अज्ञान की बड़ी भी अवस्था हो सकती है और जब क्या है वैराग्य की बड़ी भी अवस्था है तब अवैराग की बड़ी भी अवस्था तो बुद्धि के रूपों का विषय या बुद्धि के रूपों की बुद्धि के रूपों का उत्कर्ष या बुद्धि के रूपों की बड़ी हुई अवस्था तरस्तर में धर्म का बड़े हुए विरोध है धर्म जब रहेगा उस समय बड़ा हुआ धर्म नहीं रह सकता है अति संग और वृत्तियों का विषय मतलब शांत घोर और मूल वृत्तियों की बड़ी हुई अवस्था तरफ तो जिस समय क्या है की वृद्धि की बड़ी व्यवस्था है उस समय घोर वृत्ति की बड़ी व्यवस्था हो सकती है और ये ठंडे तो की वृत्ति जानते हैं है नो कहते हैं की वृक्ष शांत घोर और मुंह तो वृक्ष की बड़ी वृक्षियों की बड़ी व्यवस्था परस्पर में विरुप्त होती है किंतु एक बात और बताते हैं भाष्यदार सामान्य सहा प्रवर्तन ऐसी किन्तु किन्तु बड़ी हुई अवस्था के साथ सामान्य अवस्थाएं रहती है या बड़े हुए गुणों के साथ सामान्य गुण रहते हैं बड़ी भी अवस्था के साथ बड़ी भी अवस्था के साथ मतलब ध्यान देना धन की बड़ी हुई अवस्था जब है तो सामान्य रूप से धर्म रह सकता है उसके लिए जब क्या है धन बड़ी भी अवस्था है तो बड़ी भी अवस्था वाला धर्म रहेगा नहीं जब जब क्या आएगी धर्म की बड़ी भी अवस्था है उसमें समय अधर्म की बड़ी अवस्था हो सकती है सामान्य अवस्था धर्म की उसमें हो सकती है तो वही हैं है सामान्य अवस्था वाले रूप के साथ और सामान्य सामान्य अवस्था वाले अब इससे अवस्था वाले रूप के साथ सामान्य अवस्था वाले रूप रहते हैं लग जाएगा या सामान्य अवस्था वाले सामान्य अवस्था वाले रूप अच्छे अवस्था वाले रूप के साथ रहते हैं सामान्य अवस्था वाले रूप अच्छे अवस्था वाले रूप के साथ सामान्य वाला जो धर्म है तो अतिशय अवस्था वाले या धर्म के साथ बना रहेगा या सामान्य hmm. अवस्था वाला जो धर्म है वो अच्छे अवस्था वाले धर्म के साथ बना रहेगा और दोनों अच्छे होगा अच्छा एक मिनट कैसे बताए क्या हमने बताया रूपा परस्पर विरुद्ध रूपों की बड़ी परस्तर में विरुद्ध है या ऐसा कर देंगे बड़ी वाले रूप पर स्तर में विरुद्ध होते ऐसा भी लगा सकते हैं क्या बड़ी वाले रूप पर स्तर में विरुद्ध hmm. मैंने पहले बताया था कि रूपों की बड़ी हुई अवस्था परस्तर में विरुद्ध होती है अथवा बड़ी वाले रूप प्रस्तर में विरुद्ध होते हैं तथा बड़ी व्यवस्था वाली वृत्तियाँ परस्तर में विरुद्ध होती है किन्तु किंतु सामान्य अवस्था वाले पदार्थ अच्छे अवस्था वाले पदार्थ के साथ रहते हैं यह थोड़ा सुबोध सुगम हो जाएगा है कि अवस्था वाले रूप या बड़ी अवस्था वाले रूप तथा बड़ी अवस्था वाले पर वाली सबद्ध होती है किंतु सामान्य अवस्था वाले पदार्थ या सामान्य अवस्था वाले रूप अच्छे अवस्था वाले रूपों के साथ रहते हैं बात अधिक मतलब अच्छा एवं एक इसी प्रकार एक शांत वृत्ति हो तुरंत उसके बाद जो है ना उतनी ही बड़ी हुई नहीं हो सकती है शांत वृक्ष के बाद जब भोलवृत्ति आएगी तो जितनी बड़ी शांत वृत्ति है बाद में उतनी उतनी बड़ी हुई भोलवृत्ति नहीं होगी विचार करिएगा एवं एक प्रकार ये गुण इस इसी प्रकार ये गुण एक, एक दूसरे के आश्रय से निष्पन्न एक दूसरे के आश्रय से प्राप्त होने वाले या एक दूसरे के आश्रय से उत्पन्न होने वाले दुख सुख दुख तथा मोह रूप वृत्ति वाले होते हैं प्रत्येक सुख दुख तथा मोह रूप वृत्ति वाले कौन होते हैं ये गुण देखो कि प्रत्येक पदार्थ इसके गुणात्मक है न तो अंतावरण भी कैसा है तो अंताकरण गुणों का कार्य होने से अंताकरण को गुण कहा जा सकता है जैसे मिट्टी का कार्य घट को कैसे है मिट्टी का कार्य घट है तो घट को कैसे देते तो गुणों का कार्य अंताकरण को कैसे देंगे मजे न इसी प्रकार ये गुण एक दूसरे के आश्रय से उत्पन्न होने वाले सुख दुख तथा मोरू वृद्धि वाले होते हैं गुण कहिए अंता गुणों का अंताकरण कहिए इस प्रकार तो इस प्रकार क्या है सर्वे सर्व ऊसा भवन इस प्रकार सभी सत्य इस प्रकार सभी सभी रूप वाले हो जाते हैं सभी सभी रूप वाले हो जाते हैं ध्यान देंगे कभी क्या होता है जो बढ़ा रहता है तो रज ओसम कम रहते हैं और कभी जब वो चित्त में कभी सत्युगुण अधिक है और रज कम है और कभी चित्त में रज बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा सकतो सकतो तो और जब कभी क्या है कि जाएगा तो फिर देखना तो है lad, जब चित्त में सत्य बढ़ेगा तब कम होगा तो चित्त में सत्य बढ़ा होगा तब चित्त को क्या कहेंगे सात्विक और रजोतम कम है उसमें समय और जिस थे थे थे थे नहीं। नहीं। रज बढ़ा होगा उस समय थी उस समय क्या रहेंगे सत्योत्तम और जब समा होगा चित्र में चित्त को कहीं काम थी उसमें समय सत्य और रज ऐसी होंगे चित्त को सात्विक भी कहा तत्व के बढ़ने से के बढ़ने अगर भी कहा और संग के बढ़ने से सांविक भी कहा ना तो चित्त समरूप हो जाना चित्त वैसा हो गया इसी प्रकार सभी पदार्थों को समझ गया सभी पदार्थों को त्रुणात्मक पदार्थ गए उनको सत्वी प्रकार समझ ले गए ठीक है शरीर इंद्रिय में जब तत्व गुण की अधिकता होती है जितने ये आपके प्रास्विक पदार्थ है वो सभी कहते हैं सबरूप है सब रूप है ना साविक भी है राजस भी है है। वो अभी इस प्रकार सर्वे करते कि सभी पदार्थ सभी रूप वाले होते हैं या सभी गुण सभी रूप वाले होते हैं लग ना? सभी पदार्थ सभी रूप वाले होते हैं गुण प्रधान भाव प्रता तू ऐसा विशेषाह गुण प्रधान भाव प्रता किन्तु गुण और प्रधान भाव के कारण है मतलब कोई विशेष गुण प्रधान गुण अर्थ होता है गौण या अप्रधान जैसे कभी शत्रुगुण प्रधान होगा तो रज कैसे हो रज प्रधान होगा तो वो लोन होगा ना तो वही गुण प्रधान भाव या गुण प्रधान, प्रधान भाव किंतु गुण प्रधान भाव के कारण एक शाम विशेषता है इनका भेद व्यवहार होता है विशेषा तरह भेद व्यवहार किंतु गुण प्रधान भाव के कारण इनके भेद का व्यवहार होता है इनके भेद का गुणों के भेद का व्यवहार होता है या कोई गुणात्मक पदार्थों के भेद का व्यवहार होता है किन्तु तो गुण सदान भाव के कारण इन गुणात्मक पदार्थों के या इन गुणों के ये से गुणा नाम विशेषा का गौड़ भाव के कारण इनका भेद व्यवहार होता है ये तो साम से सब ले लीजिए आप ले, गुण भी ले लीजिये और सुख दुख भी ले सकते हैं सब ले सकते हैं कर इस कारण से विवेकिना सर्वं दुखम है वो विवेकी के लिए सबसे क्या है दुख है ध्यान देंगे सर्वे सर्व रूप तो सभी पदार्थ सभी रूप वाले हैं मतलब सभी पदार्थ सभी रूप वाले हैं हमने क्या बताया सात्विक राजस हो तमस तो सभी पदार्थ सभी रूप वाले हैं तो है तो सात्विक राजस्व कॉमस है तो सात्विक होने से वो सुख रूप कहते और राजस होने से दुख रूप कामक होने से तो सभी सभी प्रधान भाव के कारण इनके भेद का व्यवहार होता है इस कारण विवेकी के लिए सब कुछ क्या है विवेकी के लिए सब कुछ क्या है सुख भी दुखी है, है? अच्छा सदस्त महतो दुख समुदाय ऐसी प्रभो विजय अविद्यादायक ऐसी इस महान दुख समूह के प्रभो बीजम करके उत्पत्ति का कारण है इस महान दुख समूह की उत्पत्ति का कारण है अविद्यास प्रसार करेंगे तद स... प्रभो बीजम व उत्पत्ति का कारण ऐसे इस महान दुख समूह की उत्पत्ति का कारण हो न अविद्या के कारण ये बड़े दुख समूह आते हैं तस्याचय दर्शन अभाव हेतु क्या सम्य अभाव हेतु और सम्यक ज्ञान उस अविद्या के अभाव का हेतु है अभाव हेतु मतलब और उस अविद्या के निवृत्ति का हेतु क्या सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान ये अविद्या की निवृत्ति होती है समय ज्ञान यहाँ देख सकती है तो ये दुःखों की उत्पत्ति के कारण अविद्या है की अविद्या के होने पर यह सभी समस्याएं बनी रहती है जैसे चिकित्सा शास्त्र चार विभागों वाला होता है चिकित्सा शास्त्र है आयुर्वेद शास्त्र जैसे चिकित्सा शास्त्र कितने विभाग वाला होता है चार विभागों वाला होता है चार विभाग वाला देखें यह रोगा रोग हेतु आरोग्यम पहला तो रोग को समझना पड़ेगा कौन सा रोग ज्वर है कौन सा रोग है और रोग का हेतु क्या पता करना पड़ेगा जिससे ज्वर है तो ज्वर किस हेतु से, से आया है ये सब से आया पित्त से आया या वाद से आया जो आपको खांसी हो गई है सिंगर हो गया है तो किस किस तो पिष्ट हुआ है और आयुर्वेद के अनुसार जो है ना, सफर ज्वर की पृथक औषधि है तब पित्त ज्वर की पृथक है वातर ज्वर की पृथक एक जैसी औषधियाँ हाँ कोई कोई सामान्य औषधियाँ है जो सभी प्रकार के रोगों में आज आपने सामान्य दी है विवेकी भग दिखा सकते हैं इसीलिए पहले नाडी विज्ञान वाले रहते थे नाडी देखकर पता करते है कब बड़ा है या तो स्वास्थ्य बड़ी है या पिछले बड़ी है उसके अनुसार ही फिर वो औषधि प्रदान करते थे जो रोग का हेतु भी मालूम होना चाहिए पहले जो बैल्ज ऐसे होते थे नाडी देखकर बता देते थे क्या खाया है आपने सुनी होगी पहले तो बैग होते थे क्या खाया ये बता देते थे हाँ ये ये आधुनिक चिकित्सा इन लोग पैसे वालों को पता नहीं चलता है ये लोग डालते हैं का ये का कुछ भी बिल्कुल मर डालेंगे पटा नहीं सकता जानते हैं और उस विटामिन के लिए जो वस्तु बता रहे हैं वो उनके लिए हानिकारक है लाभकारक है कोई मतलब उनको नहीं एलोपैथी वाले कहते हैं तली भी वस्तु कैसी होती है ग्रु होती है कचने में और जो सली ना हो गो हल्की होती है छोला को हल्का कहते है छोला राजमा हल्के पचने में क्या सभी को तेलों के बारे में बोलेगा चला हुआ कि नहीं खाते हवा कूड़ी जो है ना बनाओगे तो भारी हो जाएगी और दालों को आप तेल में तल कर खाएंगे बिल्कुल जो भी आसानी से बच जाती है अलग अलग जो है ना दोनों तेल भी गुरु दाल भी गुरु और वो उसमें पकड़ने से अंग्रेजी डॉक्टरों ने कुछ बिल्कुल उल्टी होती है लोगों को बिल्कुल उल्टी है कुछ पता नहीं चलता बितामी बोलते है कुछ पता नहीं होगा कैसे जो है ना क्या खाने से क्या होगा कुछ पता नहीं दो बताते हैं अंग्रेजी डॉक्टर कुछ पता नहीं है और वही अब इसमें है क्या पशुओं को ऊपर प्रयोग करके भी मनुष्य पर लागू करते हैं लोग मनुष्य पशुओं के बराबर ही मानना है आयुर्वेद बहुत अच्छा चिकित्सा है आयुर्वेद और होम्योपी ठीक है आयुर्वेद के अनुसार ही ये है ये नहीं करना चाहिए देख देखेंगे तो क्या बताया रोग और, का और आरूग जिए, आरूग जिए का रोग का हेतु और आरोग्य आरोग्य का क्या अर्थ है निरोगता मतलब रोग का अभाव रोग का अभाव आरोग्य का क्या है रोग का अभाव या निरोगता और भैिकम का अर्थ है औषध औसत औसत क्या आरोग्य का, का हेतु भैस आरोग्य का हेतु भैसज करते हैं औषधि रोग और रोग का कारण और आरोग्य और आरोग्य का हेतु भैस ये चार विभाग जो होते हैं चिकित्सा शास्त्र के होते हैं आयुर्वेद में जो है ना संपूर्ण शरीर को एक इकाई मानकर चला जाता है संपूर्ण ले एक इकाई मानकर चलते है एदोपैसी में तन के नक्स अलग है नस् अलग है हस अलग है अब क्या होगा की आप देखो कान की दवाई देने से नाक में नुकसान हो सकता है नाक की दवाई से कान में नुकसान हो सकता है हर अंगी अलग अलग, अलग तरीके हो होते हैं एरोपैथी में पूरे शरीर को एक आयुर्वेद में पूरे शरीर को एक इकाई मान के चलते हैं तो पूरा ध्यान रहता है कि कि लिए लिए लिए की औसत शरीर के किसी अंग को अंगिकार नहीं होना चाहिए आयुर्वेदिका है एरोपैथी वालों को तो मतलब जितनी दवाई लिखते हैं न एक मुख्य दवा होगी और उसका दुष्प्रभाव रोकने के लिए सब ज्यादा कर सकती है एंटीबायोटिक जो है ना वो तो उसके हानि रोकने के लिए है जो दवा रोक के लिए दी जा रही है वो शरीर तो के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है तो और रोकने के लिए सही देता है ये भी है इसमें आयुर्वेद रोग, रोग तू, थाई सज्ञ। थाई सज्ञ। थाई सज्ञ का हेतु आरोग्य और क्या अर्थ है औसत एवं इधम अभिशास्त्र एवं पर इसी प्रकार इदम शास्त्र शास्त्र भी कौशल शास्त्र योग शास्त्र भी चतुर्मा का अर्थ चार विभाग वाला ही है चार विभाग वाला जैसे चार विभाग वाला चिकित्सा शास्त्र है वैसे ये भी क्या है चार विभाग वाला है सर यहाँ संसार संसार हेतु मोक्ष मोक्षों का पहला विभाग क्या है संसार संसार से लेना दुख रूप संसार दुख रूप संसार। और संसार हेतु मतलब दुख रूप संसार का हेतु तुम्हारा रोग और रोग का हेतु रोग की जगह क्या है संसार यदि रोग लग गया तो रोग को अपने पास रखना क्या है तो यहाँ पर रोग के स्थान तो क्या है तो ये भी तो छुड़ा है इसको क्या इकट्ठा तो करना लेकिन साधक होगा तो इसको संचय नहीं करेगा इसको बढ़ाएगा नहीं रोग, तो रोग को बोलेगा हमारा आधा रोग रहेगा तो ये नहीं करेगा आधा संसार हमारा रहेगा रोग आधा छोड़ा आधा यहाँ पकड़ लीजिए ऐसा नहीं होगा तो दीजिए रोग मानेगा संसार रोग के स्थान में है और रोग के हेतु मतलब क्या है संसार का हेतु दुगरूप संसार का हेतु और आरोग्य की जगह क्या है हर अपना आरोग्य आरोग्य आरोग्य है आरो के तो आरो के है तो क्या और वहाँ औसत यहाँ वहाँ क्या था आरोग्य का उपाय होता देखेगा और यहाँ पर मोक्ष का उपाय क्या हो जाएगा सब में सकता है तो, मोक्ष वाला था